मधुबन आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिलमन का गुलशन का गुलशनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबंद आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिलमन का गुलशन नमस्कार प्यारे भाई और बहनों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आशय करूंगे आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइये आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ करियर इन टूरिज्म के बारे में बातें करने वाले हैं एडवेंचर टूरिज्म जिसके बारे में आप शायद ही कम जानते होंगे आज पूरी तरह से जानकारी आपको मिलने वाली है आज हमारे साथ करियर एक्सपर्ट करियर काउंसिलर जो है अमृतपाल कौर जी हमारे साथ है जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से इनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज हम लोग बहुत सारी बातें सुनेंगे और आप अपना करियर इसमें कैसे बना सकते हैं उसके बारे में अमृतपाल जी बहुत बहुत स्वागत है बताइए अपने बारे में और आज का जो हमारा विषय है उसके बारे ओम शांति मैं अमृतपाल न्यू दिल्ली से सर्टिफाइड करियर काउंसलर आज से हम एक न्यू श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं जो करियर्स न्यू एज करियर्स के बारे में हम बात करेंगे और आज का टॉपिक है एडवेंचर टूरिज्म एडवेंचर टूरिज्म वो होता है जहां पे हम अपनी ट्रेवल को अपने घूमने फिरने को फिजिकल एक्टिविटी के साथ कंबाइन कर देते हैं जहां पे कई बार कल्चरल एक्सचेंज होता है कई बार इंट्रैक्शन होता है नेचर के साथ जहां हम नेचर को मिलते हैं जैसे पहाड़ ऊपर चढ़ना या रिवर राफ्टिंग इसमें कुछ हद तक एक फिजिकल रिस्क भी इन्वॉल्व होता है थोड़ा बहुत डेंजर होता है इसमें लेकिन इस तरह का डेंजर नहीं होता कि वो लाइफ के ऊपर आपके असर डाल सके इसके लिए काफी सारी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं जब हम इस लाइन में आते हैं तो तो सबसे पहली बात जो होती है वो आती है एजुकेशन की एजुकेशन में हमें सबसे पहले अगर इस लाइन में हम इंटरेस्टेड हो तो हमें ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन और एनवायरमेंटल साइंस इन तीन चीजों का ध्यान रखना होता है इन तीन चीजों की पढ़ाई बहुत ज्यादा हमें आ, हेल्प करती है इस लाइन में आने के लिए और अगर आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में ट्रैकिंग में आउटडोर एक्टिविटीज में है तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी करियर ऑप्शन हो सकती है और यहां पे जो हमारा यूनिवर्सिटी डिग्री या कॉलेज डिग्री है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में टूरिज्म मैनेजमेंट एडवेंचर स्पोर्ट मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म या ट्रैवल एंड इवेंट मैनेजमेंट या बैचलर्स ऑफ साइंस इन आउटडोर रिक्रीएशन इसमें कुछ सर्टिफिकेशंस भी होती हैं जिसमें वाइल्ड वाइल्डरनेस फर्स्ट रिस्पॉन्डर जिसको डब्ल्यू एफ न्यू दिल्ली में है प्रोफेशनल रेस्क्यू सर्टिफिकेशन रेस्क्यू यानी कि जो बचाव में काम करते हैं जैसे रॉक क्लाइंबिंग होती है स्कूबा डाइविंग होती है पैराग्लाइडिंग होती है आ, वाइट वाटर राफ्टिंग होती है तो यहां पर हमें ये प्रिवेंशन होती है जहां पे हमें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कोई ऐसी समस्या आ जाती है जहां पे जान पर बन सकती है तो उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन होती है ये बिना ट्रेनिंग के या बिना सर्टिफिकेशन के आप इस फील्ड में नहीं जा सकते क्योंकि कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पर हमें प्रॉब्लम आ सकती है जहां पे हमारी फिजिकल या हमारी लाइफ डेंजर में आ सकती है तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हमारे स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस, हमारी स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो होती हैं जो इन इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज से हमें दी जाती हैं वो हमें हेल्प करती हैं इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए और जितना आपका पैशन आउटडोर एक्टिविटीज के साथ होता है उतना ही आप इस पर्टिकुलर फील्ड में यानी कि एडवेंचर स्पोर्ट में आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि हर कोई इतना फिजिकली फिट नहीं होता हर किसी का इंटरेस्ट भी इतना नहीं होता तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि आपका सबसे पहला जो इंटरेस्ट है वो आउटडोर एक्टिविटीज के लिए होना चाहिए और फिजिकली आपको फिट होना चाहिए अमृतपाल कौर जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया टूरिज्म इन एडवेंचर जो टूरिज्म है उसके बारे में कैसे हम लोग क्या क्या रुचि होनी चाहिए किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए जियोग्राफी आपका जो है अच्छा होना चाहिए और बीच बीच में आपको जो है टूरिज्म के बारे में अति जानकारी और एडवेंचर्स के बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए है ना तो एडवेंचर माना आप किसी जगह को देखने के बाद वहाँ पर क्या क्या चीज़ें एडवेंचरस हो सकते हैं उसके बारे में अगर उस एंगल से आप देखते हैं तो कम जगह में भी आप अच्छा कर सकते हैं और जो आ, नेचर की जो चीज़ें बनी हुई हैं उसमें आप एक न्यूनेस ला सकते हैं जो लोगों को एक्सपीरियंस करने में आसानी हो तो आइए इसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार बैक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ एडवांसर्ड टूरिज्म के बारे में आज बातें हो रही हैं अमृतपाल जी ने काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको दी है आइए एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा अमृतपाल जी इसके लिए क्या एजुकेशन चाहिए और क्या कोई पार्ट टाइम या फिर कोई फुल टाइम डिग्री कोर्स भी है इसके लिए हम अपने आदिवासी बच्चे या फिर जो भी एडवेंचर टूरिज़म में जाना चाहते हैं तो उनके एजुकेशन की डिटेल्स बताइए अब हम बात करेंगे कि इस फील्ड में अगर आप आना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए सबसे पहली क्वालिटी इस फील्ड में आने के लिए आपका फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप खुद फिजिकली फिट नहीं होंगे तब तक आप किसी की हेल्प भी नहीं कर सकते तो सबसे पहली बात है कि फिजिकल एजुकेशन में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए अपने आसपास की नहीं पूरे भारत में जहां भी आ, इस तरह का एडवेंचर टूरिज्म प्रमोट किया जाता है वहां की जियोग्राफी का बहुत अच्छा आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि हर एरिया की कुछ न कुछ प्लस और कुछ न कुछ माइनस होते हैं एनवायरमेंटल साइंस में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है तीन मेजर सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और आपको स्कूल लेवल पे उसकी पढ़ाई करनी चाहिए ये मोस्टली आर्ट्स के अंदर आता है फिजिकल एजुकेशन एनवायरमेंटल साइंस और ज्योग्राफी तो स्पेसिफिकली टेंथ के बाद इलेवंथ ट्वेल्थ में आप आर्ट्स को चूज कर सकते हैं जिसमें फोकस ऑफ ज्योग्रफी फिजिकल एजुकेशन और एनवायरमेंटल साइंस पे फोकस करके आप 11, 12 कर सकते हैं इसके बाद जब आप कॉलेज लेवल पे पहुंचते हैं तो आपके पास काफी सारी यूनिवर्सिटीज इंडिया की जो है वो बैचलर्स की डिग्री आपको देती हैं जिसमें टूरिज्म मैनेजमेंट है एडवेंचर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म है ट्रेवल एण्ड इवेंट मैनेजमेंट है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है और अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन आपने आ, बैचलर्स कर चुके हैं और आप इस फील्ड में आना चाहते हैं लेकिन आपने आर्ट्स में 11, ट्वेल्थ किया था जिसमें आपके सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी फिजिकल एजुकेशन एनवायरमेंटल साइंस ये थे तो आप कुछ सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं जिसमें सर्टिफिकेशन और एडवांस स्टडीज होती हैं जिसमें जैसे मैंने पहले भी कहा डब्ल्यू एफ आर सर्टिफिकेशन यानी कि वाइल्डरनेस्ट फर्स्ट रिस्पॉन्डर सर्टिफिकेशन माउंटेनियरिंग कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट लाइक नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग तो इनमें जब हम सर्टिफिकेशन करते हैं तो हमें लाइफ स्किल्स पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है कैसे किसी की आप जिंदगी बचा सकते हैं अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो तो यहां पे सबसे पहले जो आपको दी जाती है आफ्टर बैचलर्स आपका सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है इंटर्नशिप बहुत सारे क्लब्स हैं बहुत सारे ग्रुप्स हैं बहुत सारे वॉल्टियर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आउटडोर एक्सपीडिशन करवाते हैं तो अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है तो आपको ऐसे आउटडोर एक्सपीडिशन ग्रुप्स या क्लब्स के साथ जुड़ना चाहिए या कंपनीज के साथ जुड़ना चाहिए जहां पे आपको इंटर्नशिप करवाई जाएगी और उस इंटर्नशिप के दौरान आपको हैंडज ऑन नॉलेज मिलेगी कि इस लाइफ में या इस प्रोफेशन की क्या क्या चैलेंजेस होती हैं क्योंकि सिर्फ पढ़ लेने से हमें नॉलेज नहीं मिल जाती फर्स्ट हैंड प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है तो आपका आफ्टर बैचलर्स सबसे पहला जो काम होता है वो इंटर्नशिप करना होता है ऐसे ग्रुप्स के साथ जो इस तरह के कोर्सेज को सपोर्ट करते हैं और इस तरह के आउटडोर प्लानिंग्स करते हैं जी जी जी धन्यवाद बहुत ही अच्छी बातें आपने बता दिया एजुकेशन किस तरह से होनी चाहिए इसके बारे में आपने बताया और निश्चित तौर पे हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों के लिए एडवेंचर टूरिज़्म करने के लिए बहुत ही आसान तरीका आपने बताया और किस तरह से एजुकेशन के माध्यम से इन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं आइए आगे, आगे बढ़ते हुए कुछ और सवाल करेंगे लेकिन उसके पहले अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत सुनते रहो मुस्कराते रहो कल जिंदगी मुझसे है कह रही तू जो मेरी माने तो चल दीवानी सपनों की राहों में तू सारी खुशबुओं को सारी खुश रोशनी को ले ले इन बाहों में तू अब है तू जहाँ दिन रात सारे नए हैं आरज़ू जू जज्बात सारे नए हैं है नास्ते हैं तेरे वास्ते तो रहेगी बना हूँ मैं तू सब खिड़किया खुल गईं हां खुल गईं होटो तो पे जो जमी थी वो सारी खामोशिया खुल गईं हां खुल गईं हाँ, गई। कितने लम्हों ने मुझको जैसे हैरा किया कितनी बातों ने दिल को आके है छू लिया चाहते गई है दिल में अब राहते गई है मुझसे कहने को आई पहचाने सारी मुस्काने सारी भर ले निगाहों ने कोई बोहोत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 रहो मुस्कराते रहो कौम की तु कौम के लुटाए जाम पढ़ाए जा के गीत गाए ज़िंदगी है की दुश्मन हो कस वे हिंदा के दुश्मनों दर, हिंद बढ़ मधे से तुम नटर तुरा के दुश्मन won't be any chance of falling कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बड़ा प्यारा सा गीत आपने सुना आशा करूंगा आप बिल्कुल रिफ्रेश हो गए होंगे तो चलिए फ्रेशनेस के साथ फिर आगे सुनते हैं एडवांस्ड टूरिज्म के बारे में आगे की बातें अमृतपाल जी मैं चाहूंगा कि कैसे ज्वाइन कर सकते हैं ये फील्ड इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स बताइए और किस तरह की जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पर ध्यान देने से ये चीज़ें अच्छी हो सकती हैं हम बात कर रहे हैं एडवेंचर टूरिज्म की पहले हमने बात करी कि आपको एजुकेशन क्या चाहिए फिर हमने बात करी कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज आपको अलग अलग तरह की डिग्रियां दे सकते हैं फिर हमने बात करी कि आप इसमें कैसे आ सकते हैं अब हम बात करेंगे इस फील्ड में आपका अर्निंग पोटेंशियल क्या है जब हम अर्निंग पोटेंशियल की बात करते हैं उससे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि इसमें आपको जब आप पढ़ लेते हैं तो जब तक आप इंटर्नशिप नहीं करते इंटर्नशिप के बिना इस फील्ड में आना आपके लिए एक रिस्की ऑप्शन हो सकता है क्योंकि अगर आपको इस फील्ड की चैलेंजेस नहीं पता तो इस फील्ड में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते इस बात का आप बहुत ध्यान रखिए। जब भी आप कोई फील्ड चूज करते हैं तो सिर्फ अर्निंग पोटेंशियल को लेकर आप अपनी कोई भी फील्ड चूज मत करिए सबसे पहले उसकी चैलेंजेस को देखिए अब हम बात कर रहे हैं अर्निंग पोटेंशियल की टू स्टार्ट विथ एंट्री लेवल पे दो से चार लाख रूपया साल का आपका होता है एक बार आप इंटर्नशिप कर लेते हैं आपको पता होता है कि अब मैं क्या क्या कर सकता और आप उसके बाद इसमें घुसते हैं स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा सैलरी नहीं होती है लेकिन फिर भी एक अच्छी सैलरी होती है लेकिन सबसे ज्यादा इसका जो प्लस होता है कि आपका एक सोशल नेटवर्क बनता है तो अर्निंग पोटेंशियल के साथ साथ आपका जो सोशल प्रेजेंस होता है जो आप लोगों से नेटवर्क करते हैं वहां से आप बहुत कुछ सीखते हैं क्योंकि आप अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं अलग अलग क्लब्स और ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं काफी सारे वॉलेंटियर्स एक्सपेडिशंस को ज्वाइन करते हैं जिससे आपको एक अलग तरह की नॉलेज मिलती है तो इससे आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है जब आप मिड लेवल पे पहुंच जाते हैं दो साल का आपको एक दो साल का एक्सपीरियंस हो जाता है और आप सारे चैलेंजेस से वाकिफ हो जाते हैं तो चार से आठ लाख तक बड़े आराम से आप साल का कमा सकते हैं और इसके बाद जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है तो ये लोग आठ लाख से ऊपर ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपने आप को सोशली नेटवर्क करते हैं और अपने आप को आगे कैसे बढ़ाते हैं क्योंकि सिर्फ जॉब नहीं अग जब अगर आपका अच्छा नेटवर्क बन जाता है तो आप अपना भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जैसे एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स का आप जॉब भी कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ जहां पे एडवेंचर टूर्स होते हैं या एक्सपीडिशन लीडर्स होते हैं लेकिन आप अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स का आउटडोर एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का वाइल्ड लाइफ गाइड का ट्रेवल कंसलटेंट सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट सो कुछ कुछ स्पेशलाइजेशन भी हैं कि इन एडवेंचर स्पोर्ट्स में जो रिस्क और सेफ्टी के टूल्स होते हैं उसमें आप स्पेशलाइजेशन करके अपना नीच एरिया क्रिएट करके आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं आप बहुत सारे इस तरह के अपने ट्रू, टूर एंड ट्रैवल ग्रुप्स बना सकते हैं सोशल मीडिया पे जहां से लोग आपके साथ स्पेसिफिकली जैसे कहते हैं कि टीन का ग्रुप आप ऑपरेट कर रहे हैं आप फीमेल्स ओनली का ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं आप मेन ओनली का ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं और एडवेंचर स्पोर्ट में उनको जहां जहां वो जाना चाहते हैं जिस तरह की स्पेसिफिक वो फील्ड में जाना चाहते हैं एंजॉय करने के लिए आप वहां वहां जा सकते हैं इसके साथ साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर आप खोल सकते हैं इक्विपमेंट रेंटल सर्विसेज आप ट्राई कर सकते हैं एक्सपीडिशियन प्लानिंग कंसल्टेंसी खोल सकते हैं तो ऑप्शन बहुत सारी हैं बात यह है कि आपको अपना थोड़ा सा ऑप्शन को खुला रखना होगा ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग पीरियड अमृतपाल जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया कि कैसे हम एडवेंचर टूरिज्म में इन्हांस कर सकते हैं इसको ज्वाइन करने के लिए अलग अलग तरीके आपने बनाए और ख़ुद का भी आपने जो है एक टूरिज्म डिपार्टमेंट या फिर एक टूरिज्म का छोटा सा जो डेमो आपने शुरू करने के लिए भी बताया और मुझे लगता है कि ये छोटा सा ट्रैवल एजेंसीस भी ये इसके अंदर आ जाता है लेकिन उसके साथ में अगर आपके कस्टमर आपके क्लाइंट बढ़ जाते हैं तो आप खुद का एक इनिशियटिव जो है आ, एक छोटा ट्रैवलिंग जो आ, पैकेज है वो बना सकते हैं कई बार होते हैं कि आप देखते हैं न्यूज़पेपर में आ, केसरी टूरिज़्म वगैरह है ये सारे जो है विदेश में लोगों को लेके जाते हैं ग्रुप वाइज और इनके अपने खुद के होटल्स भी कनेक्टेड रहते हैं और वहाँ पर इनको अच्छी खासी एजेंसी को जो है कमीशन भी मिलती हैं तो इस तरह से रेगुलर अगर आप कस्टमर होते हैं तो आपको 25 फाइव परसेंट थर्टी परसेंट ऐसे रेट्स डिस्काउंट में मिल जाते हैं आप जो उनका रेट है उसी से बुकिंग हो जाएगी बिलिंग भी वो करेंगे लेकिन कमीशन आपको मिल जाएगा है ना तो इस तरह की कई चीज़ें हैं अगर आप थोड़ा सा इनहांस करेंगे अपनी नॉलेज को जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो चीज़ें सीखने को काफ़ी मिलेगा आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपके मन में कोई सवाल हो तो चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे आप फोन करके बता सकते हैं सुनते रहो मुस्कराते रहो je oh. स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आज आज जो है बहुत ही अच्छा एडवेंचर टूरिज्म की बातें आपको सुनने को मिल रहा है और कैसे आप अपने आप को इस फील्ड में इस्टैब्लिश कर सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं और अच्छा कमा सकते हैं इस पर बातें हो रही हैं तो चलिए अमृतपाल जी फिर से एक बार आपका स्वागत है और मैं चाहूँगा कि इसमें अर्निंग सोर्सेस यानी कमाई कितनी होगी और कैसे होती हैं अर्निंग पोटेंशल क्या है इसके बारे में ज़रूर बताइए क्योंकि अब ये अर्निंग पोटेंशियल जब तक हमें पूरी तरह से नहीं पता हो तो फिर हम लोग कई बार करियर को चूज़ नहीं करते तो हम सबसे पहले तो विद्यार्थी भी, भी सोचता होगा कि भाई मुझे इस फील्ड में जाना है तो मुझे कमाई कितनी होगी है ना और दो चीज़ें यहाँ पर कमाई के साथ साथ आपकी रुचि अगर आपकी रुचि है तो निश्चित तौर पे आप कमाई सेकेंडरी हो जाता है सबसे पहला करियर बनाने के लिए रुचि बहुत जरूरी है तो चलिए अमृतपाल जी से सुनते हैं इसमें कमाई कितनी और कैसे होगी और कैसे हम इसमें अच्छा कर सकते हैं <laughs> जी अमृतपाल जी अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से रीजंस में एडवेंचर टूरिज्म की ऑप्शन है जितने भी ज्यादातर पहाड़ी इलाके हैं या बहुत ही सुंदर सुंदर प्रदेश हैं भारत के वहां हर जगह एडवेंचर स्पोर्ट्स का एडवेंचर टूरिज्म का बहुत सारी ऑप्शंस हैं टॉप अगर मैं रीजन्स की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया लद्दाख केरला महाराष्ट्र कर्नाटका ये सब एरियाज जो कि बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं यहां पे एडवेंचर स्पोर्ट्स का एडवेंचर टूरिज्म का भी बहुत ज्यादा क्रेज है और लोग स्पेशली इन एरियाज में एडवेंचर टूरिज्म के लिए जाते हैं और लोग अगर सही सर्विस और सही आप उनको हेल्प करते हैं और सही तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो इसमें आप बहुत बहुत आगे जा सकते हैं लेकिन इसमें कुछ कुछ चैलेंजेस भी हैं जैसे सबसे बड़ी चैलेंज क्या है कि ये काम सीजनल है ये 12 महीने नहीं चलता जैसे गर्मी की छुट्टियां सर्दी की छुट्टियां जब लोग फ्री होते हैं उस वक्त जैसे कुछ एरियाज में जैसे स्नो पड़ती है तो वहां पर तो ये सीजन के साथ काफी हद तक रिलेटेड होता है लेकिन वो सीजन आपको सारे साल की कमाई करके देखे जा सकता है लेकिन इस चीज को अपने ध्यान में रखना आपके लिए बहुत जरूरी है दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है फिजिकल डिमांड फिजिकल डिमांड से मेरा मतलब है आपकी पर्सनल फिजिकल फिटनेस यहां पे बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप खुद फिजिकली फिट नहीं है तो आप इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते तो फिजिकल डिमांड बहुत है आपको फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है इसीलिए फिजिकल ट्रेनिंग आपकी पर्सनल बहुत जरूरी है सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट आपके पास बहुत अच्छे से होना चाहिए कि कोई भी ऐसी सिचुएशन बन जाए जहां पे आपको किसी को हेल्प करनी पड़े तो आपको मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने साथ आए हुए लोगों को हेल्प कर सकें आपके पास फर्स्ट एड की नॉलेज होनी चाहिए और साथ साथ आपको हर एरिया में इस मार्केट में जो जो नए नए एडवेंचर स्पोर्ट्स आ रहे होते हैं उनके बारे में अपने आप को अपडेट करना भी बहुत जरूरी है अगर आप अपडेट नहीं करते और पुरानी किसी उसमें रहते हैं कि मैंने तो बस सिर्फ यही करना है तो शायद कुछ टाइम बाद आप पीछे हो जाएंगे क्योंकि हर मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और रिस्क भी होता है लेकिन जहां रिस्क होता है वहां पर रिवार्ड भी बहुत ज्यादा होता है अब हम बात करेंगे कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स की जो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स तो ये जो स्पेसिफिक हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं जहां पर आपको बहुत अच्छे से एजुकेशन और जितनी भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है और यहां से आप आगे अपने जीवन के लिए एक बहुत ही अच्छा लक्ष्य धारण करके चल सकते हैं मुझे उम्मीद है कि ये नॉलेज आपको बहुत काम आएगी और अगर आप एडवेंचर टूरिज्म में इंटरेस्टेड हैं तो ये आपको नॉलेज बहुत बहुत हेल्प करेगी ओम अमृतपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छा इन्फॉमेशन आपने दिया टूरिज्म के बारे में एडवेंचर अड़, टूरिज्म के बारे में और मुझे लगता है कि हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को एक आइडिया तो आ ही गया है कि कैसे हम लोग इन चीज़ों को एनहानस कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इसमें अच्छा करना चाहते तो इंडियन गवर्नमेंट के ही बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है नेशनल टूरिज्म ऑफ इंडिया करके आप टाइप करेंगे या एडवेंचर टूरिज्म कोर्सेस करके भी टाइप करेंगे तो गूगल बाबा आपको बहुत सारे कोर्सेज बताएंगे लेकिन नेशनल इन गवर्नमेंट के जो कोर्सेस है उस पर आप जाकर देखिए और आपके क्राइटेरिया क्या है और आपकी रुचि के चीज़ों को वहाँ पर देख आप इसमें अपना पढ़ाई अच्छे से कर लें प्रैक्टिस करें पहले असिस्ट करें किसी के साथ में टूरिज़म एजेंसी में कही कहीं ना कहीं उससे आपको पूरी आइडिया आ जाएगी और फिर आप अपना खुद का एक छोटा सा क्यों ना हो खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं खुद खुद का एक एंटरप्रिनर शिप बना सकते हैं और कई बार बिना ऑफिस के भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं इसमें जैसे कि एक छोटा सा कार्ड आपने छाप लिया प्रिंटिंग प्रेस से और वो कार्ड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया और लोगों के कॉल आने शुरू हो जाएंगे और अपने घर से भी इन चीज़ों को कर सकते लेकिन इसमें मैनेज आपको ये करना होगा कि जो अच्छी टूरिज़्म वाली प्लेसेस है उसके बारे में थोड़ी जानकारी रख लें तो ये एक बहुत ही सुंदर तरीका है बिना कुछ किए भी आप जो है ऑनलाइन एक अपना वेबसाइट बना के या सोशल मीडिया पे अपना ब्लॉग बना के इन सारी चीज़ों को शेयरिंग करके आप बिज़नेस कर सकते हैं लेकिन आपको अच्छी जानकारी होना बहुत ज़रूरी केयरिंग लविंग एंड हेल्पिंग नेचर अगर हो तो आप इस बिज़नेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं तो जलिए आप बहुत अच्छा करें ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलेंगे एक नए करियर के बारे में अगले शनिवार तब तक आप बने रही हमारे साथ सलाम नमस्ते और जाते जाते अमृतपाल जी बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको मंगल कामनाएं सुनते रहो मस्कराते रहो चले जब ये बल खाए जहाँ मैं खुशियाँ छाए की कुदरत भी आकर के नजरें उतारे चले जब ये बल खाए जहाँ में खुशियाँ छाए कि कुदरत भी आकर के नजरें उतारे सबकी सबकी होती है ये दुलारी बातें करती प्यारी प्यारी खुशियां बरसा देती है ऐसी हाँ होती बेटी है ऐसी हाँ होती बेटी है बनके के घर महका चिड़िया बन आंगन चहकाए सारे गम हर लेती है ऐसी हाँ होती बेटी है ऐसी हाँ होती बे बेटी घर का श्रृंगार है लाख मन्नत से होता इनका अवतार है लक्ष्मी की सूरत बेटी घर का श्रृंगार है लाख मन्नत से होता इनका अवतार दम है सबसे निराले सुख सौभाग्य देने वाले किस्मत पल में बदलती है हाँ ऐसी होती बेटी है हाँ ऐसी होती बे कमान है मम्मी पापा की गुड़िया सबके मुस्कान है भाई की है ये राखी बहनों कमान है मम्मी पापा की गुड़िया सबकी मुस्कान है की चौखट से चलकर जाती है पिया के घर तक सबको अपना लेती है ऐसी हाँ होती बेटी है ऐसी हाँ होती बेटी ती बेटी है मधु बनाया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिला मन का गुलशन का गुल सुनते रहो मुस्कुराते रहो Radium madhuban an aaya tere aangan aaya khushiyan ki bahaar ke la mun ka gulshan sunte raho muskurate raho radium madhuban sunte raho muskurate raho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 सबका स्वादत नहीं लैर कोई ये अपनों की दुनिया नहीं लैर कोई ये अपनों की दुनिया यहां आके जन्नत का कर लो नजारा यहाँ आके जन्नत का कर लो नजारा ये हूरों की फरिश्तों की दुनिया यह हूरों की दुनिया फरिश्तों की दुनिया खुल मन से होता यहां सबका स्वागत नहीं कोई ये अपनों की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 साधन के तन होगा निर्मल तो मन होगा पावन करो आत्मचिंतन करो योग साधन के तन होगा निर्मल तो मन होगा पावन ये जीवन हो दुनिया की सेवा में अर्पण ये जीवन हो दुनिया यापन मंत्र ऐसा के जपने से जिसके यह मंत्र ऐसा के जपने से जिसके सदा दूर रहती है कष्टों की दुनिया सदा दूर रहती है कष्टों की दुनिया खुले मन से होता का स्वागत नहीं है कोई ये अपनों की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 सबका स्वागत नहीं लर कोई ये अपनों की दुनिया हो नहीं डर कोई ये अपनों की दुनिया ओ यहाँ के जन्नत का कर लो नजारा यहाँ आके जन्नत का दुनिया येहूरोग की दुनिया फरिश्तों की दुनिया ओ खुले मन से होता यहां सबका स्वागत नहीं